हिरण्य स्मशवादि गुण विशिष्ट मूर्ति नाम अनाधाना एकदम निर्गुण उपासना में ये पहले शंका हुई थी निर्गुण ब्रह्म विद्या में गुणों का उपसार कैसे करेंगे तो पहले सूत्र का निशका है प्रति दोष नहीं है तो उसमें क्या हिरण्य स्मृष्वादी गुण विशिष्ट मूर्ति हिरण्य स्मरसूत आदि गुण का कथन नहीं किया गया मूर्तियों का इसलिए ये निर्गुणोपासन होगा इसे तो कोई विरोध निर्गुण हो जाएगा हिरण्य स्मरसूर्यादि मूर्ति नामुदाहते अविद्ध निर्गुण नीति चेतुष्यता हिण्य स्मरसु मुछदारी सुगन्ना जैसे चमकीला है सोरी आदित्यस्थ पुरुष है ऐसे मूर्तियों का हिरणमयी हिरणमय सृष्टि सूर्य आदि मूर्ति नाम अनुदार थे मूर्तियों का अवधारण नहीं दिया गया इसलिए अविरुद्ध हो निर्गुण का कोई विरोध नहीं क्योंकि कोई मूर्ति का अवधाहन कथन नहीं किया गया यदि चेत यदि कहते हो तो अतुष्टिता तो तुम संतुष्ट हो कोई बात नहीं हम तो कहते निर्गुण उपासना कही गई है निर्गुण उपासना संभव है जिसका च यासूसला जिस्का हिण्यश्म हिण्यश्म सूर्य हिण्यश्मय बहुत हिण्य स्मस सूरियामूर्ती न तथा तो भी सूर्य स आदिशन हिरण्य स्मस सूर्यादय तेसा मूर्त उनकी जो मूर्ति है हिरण्य जैसे चमकी सूर्य के मूर्चदारी आदित्य पुरुष का ऐसा कथन नहीं करने ऐसी उपासना निर्गुण का है तुष्व संतुष्ट हो ठीक है गुण उपासना करते समय आनंद आदि गुणों का चिंतन करने के लिए कहा गया निर्गुण उपासना में निषेद गुणों का उपास्य कहा गया किंतु अभी शंका करते आनंद आदि नाम अस्थूलादिना गुणा नाम उपास्य तत्व अंत प्रवेश उपास्य शुद्ध उपास्य ब्रह्म उसके अंदर तो प्रवेश नहीं होता है इनका गुणों का आनंदादि गुणों का अस्थूलादि धर्म उपास्य ब्रह्मत के अंदर प्रवेश नहीं मन से तद्गुण विशिष्ट कथम आनंदादि गुण विशिष्ट न हो न कैसे ब्रह्म के होगा ऐसा संकन पर उत्तर देते हैं तेजा तत्वा प्रवेशाभाव लक्ष्यक संभा लक्षित ब्रह्म उपाश्यम आनंदूलागुण तत्व में प्रविष्ट नहीं है <coughs> गुना गुना दो प्रकार दिठ गुणा और निषेध गुण दोनों प्रकार के गुणों का उपास्य से ब्रह्म तत्व में अंत प्रवेश नहीं होने पर भी तत्व तो अंत प्रवेश अभाव लक्ष्यको सम्भव लक्ष्य कै लक्ष द्वारा लक्षित तत्व तो का उपासना करना चाहिए ये परिचायक है आनंद आदि गुण विशिष्ट नहीं आनंद आदि गुणों के द्वारा जो लक्षित तो होता है लक्ष्य ये लक्षण उसका है आनंद आदि आनंद आदि लक्षण हो तो लक्षित ब्रह्म उपास्यता लक्षण के द्वारा लक्षित तो होता है ब्रह्म और तो ब्रह्म उपास्य है गुणा नक्षक न ते प्रवेशनं E e Brahma Brahma Brahma. Brahma e naam, इति चेदस्तेमे ब्रह्मत गुणा लक्ष्यक अंत प्रवेश इति चेद अस्तु लक्ष्य प्रवेश न एव उपाता ब्रह्मतत्व तो लक्षक गुण लक्षण हे लक्षण उससे लक्षित का प्रश्न करो ब्रह्मतत्वर ओक तथोपासन प्रकारमेव के कन्ना दिखाते हैं आनंदादि भी स्थूला दिभिस्त मात्र लक्षि अखंडेकर सह सोहस्मित आनंदादि भी अत्र आनंदादि विधेय गुण से होता है अस्थूलादि निध धर्म के द्वारा भी आत्मा होता है जो लक्षित होता है अखंड एक उपासते ऐसे अस्मी उपास उपासना करता है जो लक्षित शुद्ध ब्रह्म अखंड एक रस ब्रह्म हूँ ऐसे करते मैं ही ऐसे उपासना करता है अत्र अत्र श्रुतिशु आसु श्रुति यो अखंडे अखंडे, एक रस आत्मा शुद्ध है अखंड है एक रेतन उपासना आनंदादि भी अस्त्रादि भी गुण लक्षित विधेय गुणों के द्वारा निष्दीय गुण के द्वारा लक्षित होता है अपना ब्रह्म सो अहमअस्मी यही मई हूँ ऐसे उपासना करता है उपासते ये बहुवचन है उपास्य उपासत उपास आस्ते आसाते उपासना से क्या करता है किसे मुमुक्ष उपासना करते हैं आनंदादि है मुमु नती विद्योपासना भेद कृषि ज्ञान में क्या भेद हुआ ज्ञान भी तो सो ब्रह्म में हूँ ऐसे ज्ञान उपासना भी सोहम अस्म में हूँ ऐसे करे तो भेद क्या हुआ इतिहास वस्तुतंत्र कर्तुतंत्र भेद इतिहा ये भेद सो तो हमस्मि ज्ञान है उपासना भी है किन्तु ज्ञान होता है वस्तुतंत्र वस्तु के अधीन है प्रमाण वस्तु के अधीन है ज्ञान होता है उपासन होता है कर्तुत के अधीन है अपने जैसे इच्छा करेगा ऐसे उपासन करेगा कर्तुम अकर्तुम अन्य करतुम शकुन जी पुरुष तो कर्तु तो कर तंत्र होता है और ज्ञान में कर्तुत नहीं जैसा है ऐसे ज्ञान होगा दुर्गंध है तो दुर्गंध का ही ज्ञान होगा अपनी इच्छा से दुर्गंध को सुगंध समझ ले ऐसा नहीं हो सकता है जैसे ज्ञान ऐसे ही ज्ञान होता है उपासना में ऐसा क्रिया होने की अपनी इच्छा से कर सकता है नहीं करे अन्य प्रकार करे किन्तु ज्ञान में नहीं प्रमाण वस्तु यदि है तो ज्ञान हो ही जाएगा इच्छा जो नि पर भी जो नोधो पाच्योर्विशेष कैदुच्य श्रृणु वस्तुतंत्रो भवेदोध कर्तृतंत्रुपासन बोधोपास्तो कह विशेष बोध ज्ञान और उपाशना क्या विशेष वेद क्या है उच्यते इतिचेद? कहते हैं सुनो वस्तु नुसुण वस्तुतंत्रो भवदोध कर्तृतंत्रसन वस्तुतंत्र योध से स्वबोध वस्तुतंत्र तंत्रे प्रधान वस्तु प्रधान ज्ञान कर्ता तंत्र प्रधानम यसे उपासना से तद उपासन कर्च तंत्र कर्चा के अधिन होता है उपासना बोध होता है वस्तु प्रमाणी का अधिन है दिशे दिशे ये बोध और उपासना में भेद बताया बोध ज्ञान होता है वस्तु वस्तुतंत्र उपासन होता है कर्तंत्र और विलक्षण कहते हैं वैलक्षण अंतर सिद्ध है बोध से हेतु आदि कम ज्ञान का हेतु आदि दिखाते है विचारा जायत इत्यादि न श्लोक द्वे न दोनों श्लोक के द्वारा ज्ञान का हेतु लाभ फल बताएंगे विचारा जायते बोधो निछाएं न निवर्त सत्पत्तिसारी बहतेखिल सत्यता दाज्या, दाज्या, बोधो विचारा जाये यम अनिच्छा न निवरते मात्रार्ध संसारे अखिल सत्यता विचाराध बोध जाये विचार करते समय करते करते बोध ज्ञान हो जाता है यम अनिच्छा न कोई सोचे की मुझे ज्ञान नहीं हो ज्ञान इच्छा नहीं करे और विचार करता है वेदांत चिंतन करता है इच्छा नहीं करे पेट नहीं भरे हमारा कोई खाता है पेट भरेगा नहीं। नहीं। इच्छा नहीं होने पर खा गया तो पेट भर जाता ना नहीं इस प्रकार इच्छा दुर्गंध आया नहीं दुर्गंध ग्रहण नहीं हो हमको सोचे हो जाएगा कैसे हो जाएगा, हो जाएगा? <laughs> <laughs> दुर्गंध का ग्रहण नहीं होगा कितनी देर से दुर्गंध है बात में और दुर्गंध ग्रहण नहीं हो कैसे कर क्या करोगी नाक में कपड़ा से बंद, बंद हो जाएगा <laughs> थोड़ी देर बंद करो फिर गंध ग्रहण होगा ज्ञान होता है वस्तु तंत्र प्रमाण तंत्र यदि वस्तु है प्रमाण है तो ज्ञान इच्छा नहीं होने पर होगा हो हो उसमें इच्छा की आवश्यकता नहीं इच्छा नहीं होने पर भी होगा आ ये प्रसिद्ध है अति दुर्गंध कहीं होता है तो इच्छा नहीं करो तो भी ग्रहण करना पड़ेगा बंद करो तो कपड़ा देते फिर बीच बीच में गंध लेना पड़ता है बिचारा जाए तो बोध बोध इस प्रकार ज्ञान विचार साधन है बिचारा श्रवण मननिध्यान है करने पर बोध हो जाता है ये हम अनिच्छा निकलते अनिच्छा बोध महाभूत तो कहीं ज्ञान मुझे नहीं हो ऐसे इच्छा रहकर विचार करे तो ज्ञान होगा होगा हो, हो जाएगा सोपत्ति मात्रा तो रु हो जाकर केवल नहीं ज्ञान की उत्पत्ति होते ही संसार में सत्य तो बुद्धि पहले है और ज्ञान हो जाने पर संसार में जो सत्य बुद्धि वो नष्ट हो जाती है सोपत्ति मात्रा संसारे अखिल सत्यतां दहती स्वत्पति मात्रा स्वप किसको लेंगे बोध से उत्पत्ति मात्रात् उत्पत्ति मात्रात। मात्र से ही संसारे अखिल सत्यतां दहती संसार में जो सत्य बुद्धि उसको जला देता है ज्ञान आगे सत्य बुद्धि इच्छा करने पर भी नहीं होगी विचाराध किसका विचार करना वस्तु तत्व तो विचाराध आत्म तत्व तो वस्तु का विचार से बोध जाये थे उसका श्रवण मनन निधि विचार है तो ज्ञान हो जाता है किंच विचारा जायमान एवं बोध अनिच्छा विचार से जो ज्ञान होता है उस बोध को अनिच्छा निवूत करती है नहीं। नहीं। नहीं। अनिच्छा कैसे बोध महाभूत किसे एवं रूपा किसकी इच्छा है न ज्ञान मुझे नहीं चाहिए बोध नहीं हो कैसे इच्छा है बोध हो माभूत बोध मूत नहीं ज्ञान नहीं हो इस प्रकार अनिच्छा एवं रूपा अनिच्छा न निवरते अनिच्छा ज्ञान को निवृत्त करेगी न निबरते न निभा नहीं करेगी अर्थात तो इच्छा नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाएगा विचार करने पर उत्पद्य मानस्य बोध ज्ञान जो उत्पन्न होता है उत्पत्ति मात्राथ सजन्म मात्र उत्पत्ति होने से ही जन्म होने से ही संसार अखिलेश प्रपंच से, से सत्यता सारा प्रपंच में जो सत्य तो बुद्धि है उसको ज्ञान नष्ट कर देता है सत्य तो बुद्धि को ये ज्ञान का साधन बताया और उसका फल बताया ये उपासना से विलक्षण है तो। वसाकृत्य सन्तृप्तिगत जीवन्मुक्तिमुराप्य प्रारब्धक्षये जीवन उपागता उपायगतः उपायगतः उपायगत प्राप्त अर्थ दिया है इच्छता में तो इच्छा धातु एक इच्छा में है इच्छा एक वर्ष है तावता का अर्थ तत्व तो ज्ञान उत्पत्ति मात्र से कृतकृत्य हो जाता है कृतकृत्य क्या है कृतम कृत्यम योग्य। जो कर्ण योग्य सब कुछ कर लिया जिसने वो कृतकृत्य और कुछ करने का बाकी नहीं रहे तो कृतकृत्य होता है कृतकृत सन नित्य तृतीय उपागत नित्य तृतीय को प्राप्त कर लेता है नित्य तृतीय निरंतर नित्य तृतीय को प्राप्त करेगी प्राप्त करता है तो जीवन मुक्ति मनोप्राप्त ज्ञान होते ही जब तो शरीर उसको कहते जीवन मुक्त ज्ञान होने के बाद शरीर रहेगा रहेगा शरीर रहता है जब तक तो रहेगा तो प्रार्ध कर्म है प्रार्ध कर्म का नाश नहीं होता है प्रारब्ध से अतिरिक्त तो कर्मों का संचित और क्रियामान कर्मों का नाश हो जाएगा प्रारद्ध कर्म रहेगा उसमें दृष्टान देते है बाण छोड़ दिया मानने के लिए जो छोड़ दिया उसको बीच में रोक दोगे जो पीछे है हाथ में रखा है मारा नहीं उसको रोक सकते हो उसको रोक देंगे जिसको मार दिया और नहीं रोक सकते और लक्ष्य भेद करे अभेद कर जहाँ जाना है जाइया इसी प्रकार प्रार्ध कर्म फल देने की आरंभ कर दिया जो गर्भ जन्म से है प्रारद्ध कर्म फल देना आरम्भ कर दिया वो लक्ष्य समाप्त तक फल देगा ही बीच में नहीं रुकेगा हाँ जो कर्म बाकी कर्म है संचित क्रियामाण कर्म उसको तो रोक देंगे लक्ष्य भेद करेगा ये प्रारध कर्म का नाश नहीं होने से शर्द ज्ञानी क्या रहेगा तो जब तक शरीर रहता है शर्स मुक्त जीवन मुक्ति मुत्त, में अनु अनुप्राप्य ज्ञान के पश्चात जीवन मुक्ति प्राप्त करके फिर कब तो तक रहेगा प्रारध क्षय में इच्छा थे प्रारध क्षय की इच्छा प्रतीक्षा करता है नमुखी अत समी सांद में आया तो जीवित रहता, जी तो रहता है या वत न विमुक्ष जब प्रार्थ कर्म समाप्त नहीं होता है तब तक तो रहता है उसके बाद शब्द धर्म को प्राप्त कर लेगा वो कहते उसको मुक्ति, जीते जी, जी जीवन मुक्ति और प्रार्थ समाप्त होने पर समाप्त हो गया उसको कहेंगे विधेय मुक्ति कहाता अर्थ क्या तत्व तो ज्ञान उत्पत्ति मात्र तत्व तो ज्ञान की उत्पत्ति से ही नित्य तृतीय प्राप्त कर लेते और कुछ करने का नहीं है तत्व ज्ञान होने के बाद कुछ करना है तृतीय प्राप्त करने के लिए मुख्य प्राप्त करने के लिए निरतम प्राप्त होती नित्य से निरतिश्यमान जिसे बढ़कर अतिशय नहीं उससे अधिक कुछ मिल गया किसको मिल गया तो तुरंत दुख हो जाएगा हमको बहुत मिला फिर भी हमको और किसको अधिक मिल गया तो उसको वो दिखेगा अधिक उसको मिल गया जितने मिलने पर भी अधिक कहीं मिला तो वो दिखता है उसको तो का मिल गया और यदि हम हमको सौ से अधिक और सौ कम बड़ा आनंद है भले ही पच्चीस रुपया मिले और सौ को 15 पंद्रह रुपया तो बड़ा खुशी है और पचास रुपया मिल गया किंतु अन्य किसको साठ रुपया मिल गया तो दुख है सिर्फ पच्चीस में सुख है 50 में दुख है सब चाहते निर से सुख वो नित्य निर से सुख प्राप्त करता है उपासना च बोधात वैलक्षण अंतर उपासना में बोध की अपेक्षा ज्ञान की अपेक्षा वैलक्षण अन्य अन्य वैलक्षण ही इसके लिए वैलक्षण को दिखाते हैं विश्वस्य विश्वस्य आपकोदेश विश्व श्रद्धालच वृत्ति आप उपदेश आप तो उपदेश आप, तो आप यथार्थ होता गुरु आचार्य उनका उपदेश को विश्वास करके श्रद्धालु श्रद्धा युक्त तो होता हुआ अविचार्यन और विचार नहीं करते हुए चिंत चिंतन करें ज्यादा और विचार नहीं करेगे आप तो उपदेश गुरु वाक्य सुना ये सब कुछ ब्रह्म है तुम ब्रह्म हो तो हम अस्म ब्रह्म ब्रह्म में, में, में आप चिंतन करे कितने सो कैसे चिंतन करना है अन्य ही प्रत्य ही अनंतरित वृत्ति चिंतन करोट करके बीच में थोड़ा बाहर भी घूमे चिंतन करते ध्यान में फिर मन भाग जाता है पहले पहले होता है उसको ला करके लक्ष्य में लगाना यही प्रयास करना पड़ता है अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध ये मन है चंचल है गीता में भगवान अर्जुन कहते है चंचलम मन कृष्णम कृष्ण निग्रह मन चंचल है किंतु तो अभ्यास से न कमते वैराग्य नगवान कहते अभ्यास वैराग्य वैराग्या धाम, योग बार बार बाहर से हटा करके लक्ष्य में लगाए और वैराग्य मन कहीं भागता है तो जहाँ जाता है विचार करो वहाँ कुछ न कुछ वासना छिपी हुई है मन क्यों भाग जाता है वासना है विचार करो मन को पूछो कहा जाता है क्या विषय है विषय प्राप्त हो जाने से क्या हो जाएगा कोई विषय प्राप्त करके मरना है या कुछ परमानंद प्राप्त करना है मन से पूछो अपने आप से पूछो ऐसे कितने जन्म चलेगे कि? कितने बार विषय भोग करके मारे मारे करके जन्म हो करके अभी मनुष्य जन्म प्राप्त करके थोड़े वेदांत स्वर्ण शुरू किया तो जैसे ऐसे जन्म चलेगी आदि काल से ऐसे विषय चिंतन करके मरना खत्म हो जाना है या कुछ विषय प्राप्त करना है मन से पूछो जहाँ जाता है वो सब मिल जाए मिल जाने से क्या हो जाएगा मरना पड़ेगा किसको सबको जितने संपत्ति करोड़ो करोड़ रुपया इकट्ठी कर हो जाए सम्मान प्राप्त करे कुछ भी हो जाए राजा महाराज सम्राट हुए कोई मरे तो सब जीवित है <laughs> किसी को लेकर कोई किसने लेकर गया किसने कुछ लिया है सब ज्योक जहाँ है पृथ्वी जहाँ पड़ी वही है मालिक मानकर के राजा महाराजा हो गए चलेगी सब <laughs> कोई भी लेकर नहीं जा सकता है वही विचार कर हमेशा समझे हमको मुक्ति प्राप्त करनी परमात्मा प्राप्त करनी है करना है या संसार में संसारिक सुख प्राप्त करना है यदि परमात्मा प्राप्त करना है तो पूर्व को देखना है तो पश्चिम को पीछे करना पड़ेगा तो नहीं करता है <laughs> पूर्व को देखना है तो पश्चिम पीछे नहीं रहेगा पश्चिमों को पीछे नहीं करे तो पूर्व को देख सकते हो और कोई कहे पश्चिम को देखेंगे पूर्व को देखेंगे और दोनों को देखते देखते दक्षिण को, देखे, को देखेंगे उत्तर को देखेंगे पूर्व पश्चिम को नहीं देख सकते ही एक निश्चय करना है पूर्व को देखना है तो पूर्व को देखना इधर चलना है दक्षिण जला चलना है तो इधर चलना येगा जो इधर चलेगा वो पीछे हो जाएगा और दोनों को जा सकते समय एक आगे संसार को देखना है तो परमात्मा को पीछे कर दो परमात्मा को प्राप्त करना है तो संसार को पीछे करो पूरा त्याग विषय वैराग्य चिंता करो तो मिथ्या है सपनाबद्ध है अनाधिकार से कितने बार भोग हो गया भोग होने पर पेट नहीं भरता है कभी भर गया नहीं इससे तृप्ति नहीं होगी ऐसे दोष दृष्टि वैराग्य का क्या कारण है दोष दृष्टि वैराग्य का कारण है दोष दृष्टि विषय में दोष दृष्टि करो दोष है जी दिखता नहीं दोष सर्वत्र है अत्यधिक जो आसक्ति हो जाती है ना जिसको डॉक्टर मनाता है करता है चीनी नहीं खाओ अत्यधिक उसको खाने की इच्छा होती है उस समय दोस्त नहीं दिखता है छिपा खा लेता है पी है कोई घर में चाय नहीं देंगे तो जाकर दुकान में पी लेंगे घर में मीठा नहीं खाया तो छिपा कर मीठा खा लेंगे उस समय दोष नहीं दिखता है आगे कष्ट होता है तो दोस्त भोकना पड़े कष्ट भूकना पड़ेगा दोष दृष्टि हो तो खाएगा एक महात है भोजन अंत है वो दिखेगा लाल लाल दिखता है इसे मिर्ची है ना यहाँ खाएंगे तो कष्ट है जिसको कष्ट है वो क्या दिखे हमें सब्जी अच्छी सब्जी वो क्या दिखता है उनको मिर्ची दिखती है <laughs> क्या तो मिर्ची कभी खाना तो धो करके मिर्च घटा थोड़ा खा दो करे तो वैराग्य होगा सार्वत्र विषय में दोष है विचार नहीं करने पर अभिवेक से अच्छा ही दिखता है और दोष नहीं दिखता है अच्छा दिखेगा ऐसी प्रकार सार्वत्र दिशा सा है दोष दृष्टि करने वैराग्य करने पर मन को रोकना पड़ता है तो क्या करना पड़ेगा अन्य ही अनंतरित व्यक्ति भी चिंत है प्रति अन्य से अंतरित तो व्यवहित तो हो जाता है मन जो इधर उधर चल जाता है अभ्यास करके बार बार मन को उसमें लगाने पर लक्ष्य में धीरे धीरे मन बहुत भागता है फिर धीरे धीरे कम भागेगा थोड़ी देर लक्ष्य में कम समय रहकर बाहर बहुत समय चले जाता है मन पहले फिर धीरे धीरे होगा लक्ष्य में मन थोड़ी देर रुकेगा फिर बाहर कभी जाएगा फिर ला कर फिर जाकर रखो फिर धीरे धीरे होगा लक्ष्य में थोड़ी देर मन रहेगा लक्ष्य ध्येय वस्तु में मन थोड़ा रहेगा तो उसमें एक विलक्षण आनंद प्राप्त होता है कम से कम वो आनंद प्राप्त हो तो संसारिक छोड़ करके में लक्ष्य चिंतन करे ऐसे करके बार बार ऐसे करे बीच में व्यवहित तो नहीं हो तत्र प्रत्येक तानता द्याना। द्याना। प्रत्येक तेकता तो हो तो ध्यान होगा और बीच में कुछ ट्रूट गया तो ध्यान नहीं है इसलिए अनंतरित अंतरित नहीं व्यवहित नहीं हो अन्य प्रत्येक द्वारा व्यवहित नहीं होते हुए ऐसे वृद्धि के द्वारा चिंतन करे आप कस्य कार्य उपदेशम उपदेश क्या है उपास्य स्वरूप प्रतिपादक वाक्य जात उपास्य परमात्म स्वरूप का प्रतिपा तो विशस्य। विशस्य क्या होती है? बदे अव्य विश्वास विश्वास करके दीपुर से आपू विश्वास करके अविचारय विचार कुछ नहीं करे उपासना करे उपास्य तत्व प्रत्यय अन्य अन्य क्या विजाती विजाती है परमात्मा चिंतन करना था और विजाती चिंतन कुछ न कुछ करता है ये छोड़ करके घटा आदि विषय अनंत वृत्ति भी अव्यवहिता वृद्धि भी चिंतित व्यवहित नहीं हो वृत्ति के द्वारा व्यवधान नहीं करे उसका चिंतन करे तो।